परम मंगलमयी भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगत जननी श्री दुर्गा माँ की महती अनुकंपा से हम सबको आज उनके पावन गोद में श्री गुरु गुरुगंगेश्वर वेद धाम के इस पवित्र परिसर में बैठ करके कुछ जीवन की उपयोगी बातें जैसे आप पहले भी सुनते आ रहे हैं उसी क्रम में आज से ही एक महीने तक के लिए कुछ बातें दोहराने का अवसर और कुछ हो सकता है कोई बात नई भी प्राप्त हो जाए यह सुंदर अवसर आज हमको प्राप्त हो रहा है यह मां की करुणा है सुंदर समय है विक्रम संवत दो का यह आश्विन मास शुक्ल पक्ष शरद ऋतु और अश्विन महीना और मां के आराधना से यह पक्ष प्रारंभ हो रहा है भारतवर्ष में छ महीने में अक्षर अच्छा क्रम बना के रखा है चैत्र शुक्ल जब वर्ष प्रारंभ होता है तो फिर चैत्र नवरात्रियां प्रारंभ होती हैं भगवती के परम आराधक भगवान श्रीराम के पुण्य आविर्भाव का प्राकट्य का उत्सव मना करके हम वर्ष को प्रारंभ करते हैं और छ महीने पूरे होते ही पुनः दूसरे छ महीने के शुरुआत में भगवती के आराधना से ये दूसरा उत्तरार्ध प्रारंभ होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये छ महीने छः महीने तक के लिए भगवान श्री राम के प्राकट्य से लेकर के अभी तक का कल कल के तक छः महीने पूरे हो जाते हैं और अब पुनः छः महीने प्रारंभ हो रहे हैं तो उस छ महीने की शुरुआत में भी आराधना से छः महीना प्रारंभ हो रहा है और इस छः महीने के प्रारंभ में भी भगवती की आराधना से यह षाण प्रारंभ हो रहा है वैसे तो जैसे एक अहोरात्र में 24 घंटे में 6-6 घंटे के अगर विभाग करें तो एक चौथा चार भाग होते हैं वैसे ही 12 महीनों को हम चार भागों में बांटे हैं तो तीन तीन महीना होते हैं तीन तीन महीने क्रम से आते हैं और प्रत्येक तृतीय महीना जब प्रारंभ हो रहा होगा तो नवरात्रि प्रारंभ होती है चार नवरात्रियां हैं नवरात्रियां चार में से दो नवरात्रियां गुप्त कहलाती हैं और दो नवरात्रियाँ प्रकट कहलाती हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि ये दोनों प्रकट हैं सब लोग जानते हैं लेकिन दो गुप्त नवरात्रियाँ हैं एक तो आषाढ़ की नवरात्रि और एक नवरात्रि वैसे पौष में क्रम से अगर देखें तो पौष महीने में होनी चाहिए लेकिन वह माघ में प्रारंभ होती जिसमें सरस्वती की पूजा होती है माघ शुक्ल पंचमी को तो वो भी नवरात्रि है तो ये नवरात्रियाँ प्रारंभ हो रही हैं आज से और अंग्रेजी मास के अनुसार अक्टूबर महीने का आज प्रथम दिनांक प्रारंभ हो रहा है दिन शनिवार है तिथि प्रतिपदा है और ऐसे सुंदर समय पर भारतवर्ष के पवित्र प्रांतों की भांति महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी उसकी राजधानी बंबई में उसमें भी खार पश्चिम में अवस्थित संत महापुरुषों की कृपा दृष्टि जैसे स्थान पर पड़ी ऐसे पवित्र स्थान परम पूज्य वेद दर्शनाचार्य ब्रह्मलीन श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी के अनुग्रह से संस्थापित यह आश्रम संस्था और अन्य भी संस्थाएं, उन संस्थाओं की भांति यह भी एक संस्था है। इसमें भी अन्य संस्थाओं की भांति नित्य निरंतर सुंदर क्रियाकलाप गतिविधियां चल रही हैं धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, अध्या आध्यात्मिक गतिविधियाँ चल रही हैं तो ऐसे श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम में और समस्त देवी देवताओं के पावन विग्रह जहां पर विराजमान हैं और जिस परिसर में अनेक संत महापुरुषों ने अपनी पावन वाणी से जिस परिसर को बहुत पवित्र किया है ऐसे जगहों में जाने पर ही स्वतः ही मन में एक शांति उत्पन्न होती है साधना की प्रवृत्ति होती है तो ये सुंदर स्थान है समय भी अच्छा है और ऐसे समय पर संत महापुरुषों की पावन सन्निधि भी हमको प्राप्त हुई है श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी के अनुग्रह से संस्थापित समस्त गुरु गंगेश्वर मंडल संबंधित आश्रमों के संस्थाओं के परमाध्यक्ष परम पूज श्री महाराज जी के पावन चरण कवलों में मंच की ओर से प्रणाम निवेदन कर और इस आश्रम के कुशल संचालन में तत्पर हमारे स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज और आश्रम में समुपस्थित सभी वंदनीय चरण संतजन इन सबको प्रणाम करते हुए और स्वयं भगवान ही श्रोता के रूप में उपस्थित होकर वक्ता पर अनुग्रह करने के लिए उपस्थित हैं ये भावना रखते हुए आप सबके हृदय कमल में विराजमान प्रभु को बार बार वंदन आश्रम में सभी पूज्य देवता उन सबको नमन करते हुए आज प्रासंगिक बातें जब तक की माँ की उपासना चल रही तब तक के लिए कुछ प्रासंगिक बातें भी कह दें वैसे तो पहले से हमारे मन में कल्पना उठी थी कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चार के जीवन पर थोड़ा सा विहंगम दृष्टि हम डालें और उनसे फिर कुछ साधना की बातें प्राप्त करें ये मन में संकल्पित था पर जैसे ही माँ के दर्शन किए तो थोड़ी माँ की ऐसी प्रेरणा हो रही है कि प्रसंग जिनका चल रहा है उनकी भी चर्चा हो जाए जिससे कि जो लोग साधक हैं माँ की आराधना करने में जिनकी रुचि है उन लोगों की रुचि और बढ़े जिस देवता के हम आराधक होते हैं उपासक होते हैं उस देवता की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो मन आराधना में और ज्यादा लगता है जप में मन लगता है उनके ध्यान में मन लगता है उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती इसलिए जिसकी हम उपासना करें उनकी बातें बार बार सुननी चाहिए सदगुरुदेव के प्रति अगर भक्ति जगानी हो भक्ति को स्थिर करनी हो तो सदगुरुदेव के बारे में उनकी अच्छाइयों के बारे में बार बार सुनना चाहिए उसी प्रकार से देवता के बारे में भी बार बार सुनना चाहिए क्योंकि कई बार श्रवण करने से कोई ना कोई बार जरूर कोई बात हमको लग सकती है श्रद्धा दोनों में होती है वेद के मंत्र कहा करते हैं गुरु में और इष्ट देवता में गुरु जी ने जिस इष्ट देवता के प्रति हमको समर्पित किया हो उस देवता में और गुरुदेव में दोनों में कोई भेद नहीं होता है इसलिए दोनों के प्रति समान श्रद्धा रखनी चाहिए यथा देवी पराभक्ति उसी प्रकार से गुरु में भी यथा देवी पराभति दिग्गुरु में भी वही श्रद्धा वही भक्ति रखनी चाहिए तो ये उसी को शास्त्र की बातें फलित होती हैं तो माँ से संबंधित कुछ चर्चा हम प्रारंभ करें उसके पहले हम लोगों का थोड़ा सा कर्तव्य है कि माँ के नामों को हम दोहरा दें माँ के नाम जो नवदुर्गा नवरात्रि में नौ दिनों तक तो अलग अलग नाम से भगवती पूजित होती हैं प्रथम शैलपुत्री च्वती ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेती ऊष्मांडेती चतुर्थक पंचम स्कंदमाते षठम कायनीति चप्तम कालरात्रे महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकर्ति ये नौ कहलाती हैं पहले शैल पुत्री हिमाचल के यहाँ पर प्रकट हुई थी भगवती तो शैल पर्वत उसकी पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री है तो ये जो नौ नाम हैं ये तो प्रसंग वसात व्याख्या करेंगे लेकिन पहले ये नवो नामों को क्रम सहित इसमें कीर्तन के माध्यम से हम उच्चारण कर लेते हैं साथ ही साथ तंत्रोपासना के अंतर्गत दस महाविद्याएं होती हैं काली मातंगी महालक्ष्मी धूमावती बगलामुखी भैरवी ये आदि आदि नाम होते हैं उनका संक्षेप में नाम को चारण कीर्तन के माध्यम से कर लें फिर माँ का स्वरूप संत महापुरुषों की पावन सन्निधि में बैठकर के करेंगे उस स्वरूप का दर्शन करेंगे और हमारे अंतर में उपासना के इन दिनों में मां के स्वरूप को अंतर में बिठाने की कोशिश करेंगे पहले भगवती के नामों को उच्चारण कर लें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है पर आप उच्चारण करेंगे ध्यान देंगे तो उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी